बहुत समय से जो है बलून का काम करते हैं जो बलून्स आप देखते हैं किसी फंक्शन में बड़े इवेंट में वो ऊपर जो बलून लगा होता है वो उसके ऊपर नाम वगैरह होता है इवेंट का नाम होता है तो इस तरह के बहुत सारे बलून आप देखते हैं कभी कभी कुछ नाम वगैरह लिख के भी बलून उड़ाते हैं और किसी इवेंट में आप देखते हैं कि बहुत सारे बलून्स अलग अलग जगह पर लगाए होते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है बनाने के लिए किस तरह का कुछ प्रोसेस में जाना पड़ता है किस तरह से काम होता है वो सारी बातें हम विजय देसाई जी से सुनेंगे ही क्योंकि वो इसी काम को करते हैं और बड़े बड़े इवेंट में जाकर वो इस तरह के बलूनस को लगाना और फिर वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो उस ईवेंट को किस तरह से अपने कलाकारी से सजा सकते हैं वो सारे डायरेक्शन भी खुद देते हैं और प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं तो आइए ऐसे विशेष कलाकार से हम मिलेंगे विजय देसाई जी से आप सुन रहे हैं रेडूमत बन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर विशेष मुलाकात तो आप सभी की तरफ से विजय देसाई का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है विजय देसाई आपका मैं चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और सभी सुनने वाले भी आपको पहली बार आपको सुन रहे हैं तो उन सभी को आप अपने बारे में बताइए आपका नाम परिवार के बारे में और आपका जन्म कहाँ पर हुआ नमस्कार रेडियो मधुबन सुनने वाले को मेरा नमस्कार वापी गुजरात बल्सा डिस्ट्रिक्ट से मैं हूं और 1971 में मैं बी पास करके बैंक ऑफ बड़ोडा में मैंने ज्वाइन किया मैंने बैंक ऑफ बड़ोडा में 40 साल की जॉब कम्प्लीट की 2008 में मैं रिटायर हुआ वापी में पदम प्लास्टिक करके एक कंपनी है वो पीवीसी का बलून्स और रेनकोट आदि बनाते हैं तो वो दस फुट डायमीटर वाला एक बहुत बड़ा बलून बना करके उसके अंदर पेंटिंग करके लिखत होती है और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या तो कुछ मैसेज देने के लिए और उसके अंदर हीलियम या तो हाइड्रोजन भर करके दो सौ तीन सौ फुट ऊपर उड़ा सकते हैं और वो उड़ता रहता है और वो उसके द्वारा कोई अगर प्रसंग है कोई मेला है कोई प्रदर्शनी है कोई सेमिनार है या कोई भी ऐसा प्रसंग है जिसमें लोगों को आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो लोगों का आसपास के विस्तार में वो बलून उड़ते हुए देख करके उनके द्वारा लोगों को मैसेज जाता है तो लोगों का जाहिरात करने के लिए लोगों को निमंत्रण देने के लिए ये अच्छा एक सफल साधन रहा है वापसी में बदम प्लास्टिक करके कंपनी है वो ये बलून बनाते हैं हम उन्नीस uh, सौ से ऐसे बलून उड़ाने का काम कर रहा था कर रहे खास करके ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में तो अभी तक हमने अहमदाबाद में मुंबई में आबू में माउंट पर भी और आबू पर भी शांतिवन में लखनऊ में जयपुर में बूंदी में भी कोटा राजस्थान जेतपुर में भी राजकोट में भी ऐसे कई जगह पर हमने ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में जा कर ये 10 फुट डायमीटर वाला बलून उड़ा करके आसपास के लोगों को उसमें जो सिंबल और जो पब्लिसिटी आप करना चाहते हैं वो प्रकार के डिज़ाइन जैसे ब्रह्मा कुमारी जी का नाम ओम शांति उनका सिंबल वो डाल सकते हैं जैसे वो जो भी चाहे ऐसे ऐसे ए पी वी का एक चार बाई तीन का हार्ड सेप का हृदय आकार का एक बलून बनता है जिसके अंदर वो अलग अलग कलर के साथ कलर में हम बनवाते हैं जिसके पर आप स्टिकर्स लगा करके एक एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट है शिक्षा के लिए काम में आने वाला अच्छा एक साधन है हम तो ब्रह्मा कुमारीज में इसका स्लोगन के द्वारा लोगों को संदेश देने के लिए तो वो भी दस फुट हाइट पर हम लटकाते हैं और अच्छा उसके कारण डेकोरेशन जैसा लगता है समझो कोई प्रोग्राम है उस जगह के मेला है मैदान है उसमें हमने समझो 20-25 ऐसे हार्ड शेप वाले बलून लटकाए 10 फुट हाइट पर तो लोगों का वहाँ पर ध्यान जाता है और उसके ऊपर जो लिखत होती है वो पढ़ते हैं तो ज़्यादातर तो हम उसमें अच्छे मूल्य के बारे में वैल्यूज़ के बारे में संदेश देते हैं वो भी डिज़ाइन वाला स्टिकर उसके ऊपर लगता है वो भी बदली कर सकता है मल्टी कलर में होता है तो हार्ड सेप के बलून के द्वारा यही कंपनी बनाती है और उसमें एयरपम्प से या कंप्रेसर से हवा भरी जाती है इसी प्रकार से जो दाहू में गुब्बारे बनते हैं वो गुब्बारे में जैसे बाजार में जो गुब्बारे मिलते हैं बच्चे लोग खेलते हैं वो गुब्बारे थोड़ी हाई क्वालिटी के वहाँ बनवा करके उसके अंदर हीलियम या तो वह हाइड्रोजन भर करके उसको हम उड़ाते हैं तो उसके साथ चार पांच बलून का बंच बना करके उसके नीचे एक स्लोगन लिख करके वीआईपी से या बच्चों से या जो भी गैदरिंग हुआ है कोई फंक्शन होने वाला है उस टाइम गुब्बारा उड़ियन का हम कार्यक्रम करते हैं तो वातावरण में एक अन का वातावरण बन जाता है और आसपास एक प्रकार का मैसेज जाता है और ये बलून की सेवा इसलिए महत्व की है आजकल के ज़माने में क्योंकि कोई भी इवेंट है बर्थडे पार्टी होती है या कई इवेंट्स में ये जो छोटे चो गुब्बारे हैं उसमें भी एयरपम्प से हवा भर के अभी तो ऐसा मशीन भी मिलता है कि जिसमें एक साथ हम पाँच सौ गुब्बारे में हवा भर के इसका तोरण बना सकते हैं इसका अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन बना सकते हैं और एक वातावरण लाइव बनता है और डेकोरेशन का एक अच्छा और लोगों को आकर्षित करने वाला एक साधन बन गया है तो इस तरह से ये तीन प्रकार के गुब्बारों के द्वारा हम पिछले 20 साल से सेवा कर रहे हैं लोगों को उसमें आनंद आ रहा है और कार्यक्रम की सफलता में शोभा बढ़ाता है और उमंग उत्साह का वातावरण इमिजिएटली ये बलून एक साथ करने के साथ कारण होते हैं जहाँ भी हमने किया है इसमें लोगों को अच्छा रहा है सफलता रही है और एक एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी स्कूल कॉलेज में काम आ सकते हैं जिसके अंदर अब जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो लिख करके लटका है तो लोगों का उसके तरफ आराम से जल्दी से ध्यान जाता है तो आइए ऐसे सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि इसमें जैसे कि आपने कहा कि बलून जो है ऊपर उड़ाते हैं उसके पर नाम वगैरह लेते हैं और कभी बलून होता है इसके माध्यम से कौन कौन से काम हो रहे हैं उसके बारे में बताइए एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस बलून का उपयोग करने वाली है अभी गूगल जो है वो एंटीना ए बलून पर लगा करके ऊपर चढ़ा करके इंटरनेट की सर्विसेज देने वाली है अभी तो ऐसी जो एलईडी निकली है जो फायर प्रूफ है और जो वाटर प्रूफ है तो वो भी ये बलून की जो रोप है समझो बलून 200 फुट चढ़ाया है उसके रोप पर ये एलईडी लगा दी तो एक इलेक्ट्रिसिटी भी के द्वारा डेकोरेशन का भी कार्यक्रम अभी तो होता है और वो भी करते रहते हैं विजय देसाई ने बहुत ही अच्छी बातें बताया कि इस तरह से बलून के द्वारा जो है इवेंट को पॉपुलर करने का या शिक्षा देने के बारे में भी उन्होंने खास बताया कि कुछ स्लोगन्स लगा के भी वो इस तरह का लोगों को मैसेज देने का भी काम हो सकता है इसमें बहुत ही अच्छा काम हो रहा है मैसेज देने का तो आइए एडवांस टेक्नोलॉजी में जैसे कि उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से वाईफाई कनेक्शन वगैरह भी जो बलून के ऊपर से एंटीना बेच सकते हैं ऐसे भी जो टेक्नोलॉजी हैं और कई बार इवेंट में भी हमको बहुत सारे जगह पे जो है वाईफाई कनेक्शन देना होता है तो इसके माध्यम से ये भी सुविधा दे सकते हैं ये बातें उनकी आई हैं और भी बहुत सारे सम चीज़ें हो सकती है इसके माध्यम से वो हम बात करेंगे आने वाले समय में तो चलिए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से विजय देसाई से बात करेंगे आप सुना है रिडमत वन नाइनटी फोन सुनते रहो मस्कते रहो दाता एक राम दाता एक राम दाता राम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 उसके जाके कोई भी पकारता द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता परम कृपा दे अपनी भाव सेवबार परम कृपा दे अपनी भाव से भारता ऐसे दीन नाथ पे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 प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू मन में निहार तू बिना हरी नाम के बिना हरी नाम के दुखियारी सारी दुनिया दुखियारी तो सारी दुनिया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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विजय देसाई से बात हो रही है बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बलून के बारे में बताया बड़ा ही अच्छा लगता है और खुशी होती है जब भी कोई बच्चे या बड़े जो हैं बलून को देखते हैं उड़ाते वक्त भी आपको बहुत खुशी होती है तो बलून के भी बहुत सारे प्रकार है तो उसके बारे में हम जानेंगे विजय देसाई जिससे कि बलून के अलग अलग जो प्रकार है उसके बारे में बताइए ये जो हम लोग कभी पैराशूट के बारे में जानते हैं कि पैराशूट के द्वारा भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसका सिद्धांत और ये बलून का सिद्धांत एक ही है तो ऐसे बलून्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो पैराशूट जिसको हम बोलते हैं इस प्रकार के भी बलून होते हैं और अभी यहाँ तो इतना नहीं है लेकिन चाइना में बलून्स का बहुत चल रहा है उनको तो व्यापार में और जो भी इवेंट्स होते हैं प्रसंग होते हैं इसके अंदर ये बलून्स को विशेष यूज़ किया जाता है और अलग अलग प्रकार के चाइना में बलून्स बनते हैं और वो लोग इसको बार बार यूज़ भी करते रहते हैं अभी इसमें ज़्यादा उपयोग करने वाले में और एडवांस टेक्नोलॉजी में बलून्स के द्वारा में काम करने में चाइना अभी विश्व में आगे है और और भी बलून्स के ऐसे उपयोग बहुत पुराने पहले ये शोध की गई है बलून्स के द्वारा उसमें पहले हाइड्रोजन द्वारा बलून्स को उड़ाना और एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रयोग किया गया था अभी तो हीलियम के द्वारा ये सेफली बलून्स का इस तरह से उपयोग किया जाता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये बलून और पैराशूट का जो टेक्नोलॉजी है वो एक ही तरह का है आपने ऐसा बताया और चाइना में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है और इससे बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट भी मिलता है और आइए जैसे कि आपने इवेंट के बारे में बताया ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा भी आपने बहुत सारे ऐसे इवेंट के काम किए हैं तो आप अपने वल्साड़ में जो है कोई बड़ा इवेंट आपने किया हो प्राइवेट तो उसके बारे में बताइए कि वो इवेंट किसका था और कैसे आपने वहाँ पर एडवरटाइजमेंट के लिए सपोर्ट किया वापी में ही वापी इंडस्ट्री एसोसिएशन का जो मेला होता है उसमें वापी के ही कंपनी जब बलून बनाती है तो वो लोग उड़ाते रहते हैं वापी में तो एक कॉमन बात हो गई ऐसे प्रसंगों में बलून उड़ाने का बाकी आ, हम लोग जब ऐसे कोई त्यौहार होता है चाहे शिवरात्रि है या ऐसे कोई आध्यात्मिक बड़ा प्रोग्राम होता है तो दस फुट डायामीटर वाला दो फुट हम ऊपर उड़ाते हैं तो वहाँ तो अभी ये पॉपुलर हो गया है ये अभी यहाँ पर ये संस्था का एक कार्यक्रम चल रहा है फिर वर्ल्ड वर्ल्ड क्रिकेट मैच हुआ था उस टाइम भी वहाँ के युवाओं ने मिल कर के क्रिकेट फेस्टिवल के लिए खास एक यही बलून लेकिन उसके ऊपर लिखत जो है क्रिकेट फेस्टिवल के लिए लगा करके वो लोग ने भी वापी में असदाम स्कूल के ग्राउंड पर इसको उड़ाया था तो लोगों का मालूम पड़ता है कि ऐसे कोई एक यहाँ प्रसंग चल रहा है और ये इस सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बाकी अच्छे तरह अच्छा हम लोग ने जब बुंदी में अभी लगाया था 2016 में तो बुंदी में पहली बार बुंदी शहर में लगा तो लोगों को बहुत अच्छा लगा वैसे लखनऊ में जब हम लोग ने मल पार्क में मेला लगा था ब्रह्मा कुमारी इसका इसमें दो बलून लगाए थे एक दो फुट ऊँचा और एक तो थोड़े पच्चीस फुट पर रखा था और छोटे गुब्बारे भी हमने वहाँ जब संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी उद्घाटन में आई थी तब उनके द्वारा ये गुब्बारे उड़ाए थे ओपनिंग फंक्शन के लिए तो हमने देखा कि जितने भी बड़े गेस्ट आए थे इतनी बड़ी हमारी संस्था की हेड दादी प्रकाशमणि वो भी एक छोटे बच्चे की तरह उसका वो दृश्य में आज भी नहीं भूल सकता हूँ और यहाँ भी जब शांतिवन में या माउंट पर भी जो प्रोग्राम हुआ तो तब हमने उद्घाटन के टाइम छोटे गुब्बारे हवा बढ़ करके उड़ाने का जो कार्यक्रम किया तो इसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ और जानकी दादी जी हमारी जो पी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी जी वो भी एक छोटे बच्चे की तरह इसको देखती थी और उनका बहुत लाइक रहा था और जब उनका 100 साल पूरा हुआ तो हमने 10 फुट वाला बड़ा बलून जो 200 फुट उड़ाया था इसमें जानकी दादी जी का फ़ोटो लगाया था और साथ साथ उनको सौ साल की बधाई भी बड़े बलून में लगाई थी और वो शांतिवन एरिया में दस दिन तक घूमता रहा तो लोगों का बहुत आकर्षण रहा और सभी को इस के कारण उमंग उत्साह का जो वातावरण बनता है कार्यकर्ता में भी एक उमंग बढ़ जाता है और सबको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ अभी कोई प्रसंग बन रहा है यहाँ जाना चाहिए ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है और जो स्लोगन हमने हार्ट शेप के चार बाई तीन के लगाए थे उसमें बनो महान करो कल्याण बी गुड डू गुड ऐसे अलग अलग प्रकार के मूल्यों के बारे में जो लिखा था तो देश विदेश के जो लोग आए थे उन लोगों लो ने भी इसको देखा इसको फोटो भी निकाले और कई लोग तो लेके भी गए और ऐसे पचास बलून हमें इंडिया में अलग अलग सेंटर्स फिर फ्री दे दिए और उन लोग ने ये वैल्यू वाले जो लिखत वाले हार्डशिप के बलून हैं वो सब जगह पर लटकाए इस तरह से ये प्रचार का भी एक अच्छा माध्यम है और संदेश देने का भी अच्छा माध्यम है जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इवेंट में आपका सहयोग रहता है आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपको प्रेरणा जैसे कि आगे बढ़ने के लिए कहाँ से और कैसे मिलती है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवेंटी फोर से जुड़ा हुआ और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में पहला ही सात दिन के बाद एक ऐसा उनको संदेश दिया जाता है कि आपको असली बन करके उड़ करके सूक्ष्म लोक तक जाना है तो ऐसी स्थिति तो मैं नहीं बना सका लेकिन लोगों को ऐसे हल्के रहना वर्तमान में रहना स्लोगन भी हम वार्ट के बलन पर लिखते हैं लोगों बहुत अच्छा लगता है हल्के रहे वर्तमान में रहे शांत रहे वर्तमान में रहे हल्के रहे तो ऐसे हल्के बनने की जो आध्यात्मिक स्थिति बननी चाहिए आत्मा की और असलीपन की स्थिति बननी चाहिए इसके लिए तो अभ्यास चाहिए लेकिन ऐसे अभ्यास के लिए एक अच्छा साधन हमारे लिए रहा है और इसके ऊपर से ही मैं तो फाइनेंस सेक्टर में हूँ बैंक में हूँ फिर भी एक बात को लेकर के हल्के बन के उड़ना और उड़ाना उमंगों की पंख लगाना और उड़ना और उड़ाना ये लक्ष्य लेकर के हमने बलून की सेवा में लगा तो इसमें बहुत ही सफलता मिली और मैंने कई बड़ी हस्तियों को भी इसके कारण उमंग उत्साह में आते हुए और इसको सराहना करते हुए देखा है आइए आगे बढ़ते हैं और विजय देसाई जी से हम बात कर रहे हैं जो बलून की सर्विसेस देते हैं उसके बारे में तो हमने सुना और साथ ही साथ चालीस साल तक मेरे से बैंक में सर्विस किया है और वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद इस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि फाइनेंस में भी उनकी अच्छी आ, समझ है तो हमारे सभी यहाँ के लोकल जो लोग सुन रहे हैं ट्राइबल बेल्ट के लोग सुन रहे हैं आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रहती है तो उन सभी को अपना जो है एक अच्छा आर्थिक स्थिति मजबूत हो उनका उसके लिए उन्हें क्या करना है कैसे अपने फाइनेंस को ठीक रखना है उसके बारे में बताऊँ नाइनटीन से मैं बैंक ऑफ बड़ोडा में टाइपिस्ट के रूप में जॉइट हुआ था और नाइनटीन से ही बैंक में में लोन डिपार्टमेंट में और जो राष्ट्रीयकरण हुआ सिक्सटी नाइन उन्नीस जुलाई को इसके बाद छोटे लोगों को बैंक के तरफ मोड़ने के लिए हम लोग को तो लक्ष्य दिया गया था और उसमें बहुत काम करने का मेरे को मौका मिला तो राष्ट्रीयकरण के पहले बैंकों में छोटे लोग नहीं जा सकते थे और अलग प्रकार का बैंक का माहौल था राष्ट्रीयकरण के बाद हम लोग को खास य ट्रेनिंग दी गई थी मैंने बैंक ऑफ बड़ौड़ा बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइंट स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में भी तीन मास की ट्रेनिंग ली और हम लोग को ये लक्ष्य दिया गया कि छोटे और अनपट लोगों को भी बैंक के तरफ मोड़ना चाहिए उसमें काम करने का मेरे को बहुत ही मौका मिला तो सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई गई थी कि स्मॉल स्केल लेवल पर इंडस्ट्री निकालना टीनी इंडस्ट्री निकालना, गृह उद्योग निकालना और किसानों को और छोटे मजदूरों को भी बैंक से सहज लोन मिल सकती है ऐसी सरकार की तो बहुत योजनाएं हैं लेकिन लोग वहां तक पहुंचते भी नहीं हैं और पहुंचने के बाद उनकी क्या विधि है वो भी उनको पता नहीं रहता है और बैंकों ने तो बाद में हर एक को अपना घर बने इसके लिए कम इंटरेस्ट से लोन देना भी शुरू किया है लेकिन उनके कागजात बनाने में उन लोग को बहुत दिक्कत आती है टाइटल क्लियरेंस चाहिए कईयों के पास घर बनाने के लिए ज़मीन है लेकिन उनका टाइटल क्लियर नहीं है जो बैंक के कानून के अनुसार और सरकारी कानून अनुसार होती है इसलिए वो लोन नहीं ले पाते हैं बाकी सस्ते दर की लोन लेकर के बड़े आ, समय के लिए हफ्ते लेकर के सहज रीति से वो अपना घर का मालिक बन सकते हैं ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में बहुत ही योजनाएँ हैं और छोटे लोगों के लिए ये उपलब्ध है इसके लिए बैंक में लीड बैंक ऑफिसर होते हैं और सरकार की जो योजना है तो वो सरकार के भी अलग डिपार्टमेंट होता है वहाँ से भी मालूम पड़ती है कि कैसे बैंक में जा करके इस योजना का वो लाभ ले सकता है लेकिन कोई भी व्यक्ति में क्षमता है कुछ काम धंधा करने की और वो अगर धंधा करना चाहते हैं या अपना व्यवसाय वो विकसित करना चाहते हैं उसके लिए उसको फाइनेंस चाहिए पैसे चाहिए तो वो बैंक सहज देती है इतना अभी कठिन नहीं रहा है बैंक के मैनेजर को जा करके या तो हर एक बैंक की डिस्ट्रिक पर्टिकुलरली बैंक ऑफ बरोडा में तो बैंक ऑफ बरोडा की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है उनको मिल करके उनके द्वारा इसके बारे में मार्गदर्शन ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने डिपॉजिट सेक्टर में भी बहुत काम किया है कि लोगों को अपनी कमाई का दस परसेंट करनी चाहिए और बचाए हुए पैसे और कोई चीज़ों में न लगा कर ऐसे बड़ी बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अगर वो रखता है तो उसका फिक्स्ड डिपोजिट का इंटरेस्ट और इसके बचत करने की जो उसकी आदत पड़ जाती है उससे जो क्षमता आती है इसके कारण और वो ही बचत जो है ना वो उनको इतने काम में आती है भल बहुत पैसे नहीं होते हैं लेकिन छोटी छोटी बचत इकट्ठा करके जो उसने अपने पास पैसा इकट्ठा किया है उसके द्वारा जो कुछ काम करता है इसको हमारे बैंक की भाषा में हम बरकती मनी कहते हैं मतलब ऐसे पैसे के जिसके अंदर बरकत है वो पैसा ऐसा पैसा आपका सौ रुपये का हज़ार रुपये का, का काम करके का आए ऐसे चालीस साल में मैंने कई छोटे लोगों की बरकती मनी के द्वारा आगे बढ़ते हुए देखा है कई पैसे समझो सहज रीति से आप कमा भी लेते हैं और कहां ऐसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जिसके कारण थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता भी है लेकिन वो जैसा आता है वैसा जाता है तो कर्म का सिद्धांत भी और अर्थशास्त्र का सिद्धांत भी ऐसा कहता है कि रुपये का एक रुपया दस पैसा आप कमाओ दस पैसा आप कमाओ बाकी एक रुपये का चार रुपया आपने कर दिया वो एक दिन एक रुपया पाँच रुपया लेके भी जा सकता है ऐसे बैंक कारोबार के, के दरमियान हमने ऐसे बहुत अनुभव देखे लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी बचत इकट्ठा करके जो मुड़ी बनाता है और उससे बाद में जो कार्य शुरू करता है उसमें बहुत बरकत आता है और उसके धंध में बहुत तरक्की होती है उसके कारोबार में बहुत तरक्की होती है और लोगों को बैंक का उपयोग करना चाहिए और जिन लोगों के पास पैसे पड़े हैं वो अगर बैंक में रखते हैं तो बैंक जो है न वो पैसे का राष्ट्र के विकास के कार्य में खेती में उद्योग में वाहन व्यवहार के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है उसमें वो पैसा लगाता है तो आपका पैसा घर में न पड़े रहते या सोने में न पड़े रहते बैंक के द्वारा समाज के या राष्ट्र के विकास के कार्य में लगते इसके कारण भी आपको भूमि मिलता दुआ मिलता है और इसके कारण समाज में उन्नति होती है तो ये अभिगम जो बैंकों का है और लोगों को बैंकों का उपयोग करना चाहिए और तो बैंक जो है ऐसे आधार कार्ड आप लिंक करेंगे तो आप थंब इम्प्रेशन के द्वारा भी सहज इसका उपयोग कर सकते हैं और बैंक में अभी बहुत आपको सहूलत मिलती है तो लोगों को बैंकों में जाना चाहिए और बैंकों का लाभ लेना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय देसाई जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया साथ ही साथ हमारे सभी लिसनर्स को पता चल गया होगा कि बैंकिंग का आ, बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं या बैंक के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारा विकास निश्चित तौर पे है लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसको अच्छी तरह से समझना होता है और उस रूल एंड रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करते हैं कंडीशन अप्लाइड हर चीज़ के साथ होती है तो वो कंडीशन में अगर आप काम करते हैं तो आप जो है उन्नति के शिकार पर पहुंच सकते हैं इसीलिए हर चीज़ का हर चीज़ जो है संभव है लेकिन उसकी जो थियोरी है उसकी जो समझ है वो आपके पास होनी चाहिए तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपने कहा कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं लोगों को और कई बार ऐसे होता है कि लोग लोन तो ले लेते हैं रीपे नहीं करते तो फिर वो तो नुकसान में जाएंगे नहीं कई लोग लोन के बारे में ऐसे समझते हैं समझो सरकार अभी किसानों का कर्ज माफ़ कर रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्री में भी अभी वो मालिया भाग गए हैं ये पैसे लेके भाग गए तो ऐसा नहीं है समझो बैंक ऑफ बरोडा का ही उदाहरण लेवे तो बैंक ऑफ बरोडा सौ साल पुरानी है हर साल हर एक बैंकों को अपने प्रॉफिट से ऐसे डुबत नाना के लिए कुछ पैसा अलग रखना पड़ता है तो ये जो पैसा डुबत में जाता है किसी कारण से लॉस में जाता है वो बैंक वो अकाउंट से डेबिट करती है ऐसे कोई सरकार का पैसा या आपकी बचत या लोगों का जो पैसा होता है उसका उसके पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ये कई गलत मान्यता है चाहे तो बैंक के मैनेजर या अधिकारी से इस बात को आप पूछ करके जानकारी ले सकते हैं बैंक जो सरकार नाना छपती है सरकार द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा जो नाना छपाई होती है वो बैंकों में आता है और बैंकों द्वारा लोगों में जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत का फाइनेंस डिपार्टमेंट नाना विभाग जो है वो निर्णय करता है कि भारत की पॉपुलेशन और आवश्यकता के अनुसार कितना मार्केट में नाना का सप्लाई पुरवठा रहना चाहिए इस अनुसार प्लस माइनस ये नोटबंदी भी इसका ही है कि नाना का इन्फ्लेशन बढ़ गया है फुगावा बढ़ गया है तो नाना का सप्लाई कम करना चाहिए तो इस हिसाब से ये तो सब होता है अगर नाना का सप्लाई कम है तो सरकार सप्लाई देती है और लोन भी देती है सब्सिडी भी देती है और कई के द्वारा बाजार में नाना का सप्लाई देती रहती है इस तरह उसका लेवल रख कर उसका संतुलन रख कर सरकार जो है नियंत्रण करती है और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी रोल होता है और उसमें बैंकों साधन के रूप में काम करते हैं बाकी ऐसे जो कई बातें आती है वो उसमें ज़्यादातर तो अफवाहें और गैरमार्ग पर धूलने वाली होती है चाहे तो इसके बारे में आप बैंक पर जाकर के सही जानकारी ले सकती है या अर्थशास्त्र से भी सही जानकारी ले सकते हैं विजय देसाई जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छी बात आपने बताए कि किस तरह से बैंक काम करता है और इस तरह के जो जो भी चीजें होती हैं उसमें कही न कहीं ना कहीं सब अलग अलग तरीके होते हैं और उसमें अलग सेक्टर भी होता है जो आपने बताया कि वहाँ पर इसके पब्लिक या फिर बैंक के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता बैंक तो अपने रूल एंड रेगुलेशन से चलता ही रहता है तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार दोस्तों विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडी मत वन नाइनटी सुनते रहो मस्कते रहो